Oh जस्विनावीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति योग दर्शन की तरणवे कक्षा योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का चौदहवा सूत्र उसका व्यास्पाश्य चल रहा था पीछे तीन प्रकार के परिणाम बताए धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम और उस प्रसंग में धर्म और धर्मी ये भी विषय आया तो चौथवें सूत्र में धर्मी का विषय चल रहा है धर्मी किसे कहते हैं और धर्म और धर्मी के परस्पर संबंध हैं किस प्रकार से हम उन धर्मों को जानते हैं शांतुदित और अव्यपदेश्य इस रूप में सभी धर्मों का वर्गीकरण कर दिया गया क्योंकि तो धर्म कभी अनागत अवस्था में होते हैं कभी उदित अवस्था में होते हैं वर्तमान में होते हैं और कभी अतीत में होते हैं तो इसका विषय आगे और देखेंगे पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हाँ शुभ संख्या चौदह चौदह है हाँ शाम को विधा हाँ इसको जो पहला ही आज है उसमें धर्मी को समझाते हुए पहले तो बोले तीसरी पंक्ति में पत्र वर्तमान स्व्यापारक अनुभवन धर्म धर्मांतर एक शांति ऐसा कि जो धर्मी है वो जो धर्मांतर शांत और धर्म में उनसे होता है नहीं इसको उस अर्थ में नहीं कह रहे कि धर्म अलग है धर्मी अलग है इस रूप में नहीं कह रहे धर्मी धर्मी में जब कोई धर्म उदित हो गया है कभी कोई धर्म उदित हो गया है तो उससे वो धर्मी भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगता है ये भिद्धते का अर्थ है जैसे कि कच्चा फल है कच्चा आम है अभी उसमें हरापन है ये कुछ धर्म आए हुए हैं, अब उसका पीलापन या मधुरता या सुगंध ये भी अनागत है ये आगे आएंगे तो एक ही धर्मी जो भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देता है वो शांत उदित अव्य इन धर्मों के कारण से दिखाई देता है जो मिट्टी पिंड के रूप में दिख रही है वो कभी घट के रूप में दिख रही है कभी कपाल के रूप में दिख रही है तो वो ही पिंड मृत भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे रहा है ना कारण शांत उदित और अव्य तो भिद्यते मतलब वो ही द्रव्य अपने आप में अलग, अलग अलग रूपों में आ रहा है इस तरह से फिर देखिए पंक्ति को हाँ तत्र वर्तमान स्व्यापारम अनुभवन धर्मी ऐसा धर्मी जो वर्तमान है विद्यमान है और अपने व्यापारों का अनुभव कर रहा है किसी का ऐसा करता हुआ धर्मांतरेप्य है दूसरे धर्मों से कौन से धर्मों से शांतिभ्य अव्यपदेशभ्य भिद्यते भिद्यते क्रिया का कर्ता धर्मी है धर्मी भिद्यते तो उनसे शांत तो और अव्यपदेश से के कारण से भिन्न भिन्न होता है कि किसी अवस्था में कोई कच्चा आम है और कोई पक्का आम है अब कच्चे आम में पीलापन आदि अभी अव्यपदेश है अनागत है और एक पक चुका है तो एक आम कच्चा है एक आम पक्का है दो दोनों में हमें भेद कैसे पता लग जाता है उसका एक कारण इन धर्मो का जिसमें जो धर्म वर्तमान है वो है लेकिन बाकी अनागत हैं या तो अतीत हो चुके हैं इसके कारण से उन में भिन्नता होती है अनेकों में भी अनेक धर्मियों में भी और एक धर्मी भी, भी पहले तो ये था और अब तो ये है भी पहले तो ये बच्चा था और आज वृद्ध हो चुका है व्यक्ति वही है धर्मी वही है लेकिन फिर भी ये जो भेद आ गया है ऐसे ही चित्त के लिए भी लगाएंगे कि चित्त में चित्त तो वही है लेकिन धर्मों के भेद से वो ही चित्त जैसे बदल गया हो ऐसा प्रतीत होता है ये मेरा तो मन ही बदल गया बिल्कुल इसका दिमाग ही बदल गया बिल्कुल और यूं द्रव्य तो वही है धर्मों के बदलने से धर्मी का बदलना हम व्यवहार में लाते हैं वो बातें है इसी के आगे सामान्य है तो तो यहाँ पर जो सामान्य इससे फिर जो सामान्य रूप से वो उसके साथ साथ रहता है तो फिर यहाँ पर सामान्य रूप से का उसके अंदर कोई धर्म ना होना ना होना नहीं उभरा हुआ नहीं है कोई उभरा हुआ नहीं है जैसे कि यदातु तो सामान्यू धर्म है धर्मी समन्वयगत है जब धर्म धर्मी में सामान्य रूप से अन्वित होता है विशेष रूप से अन्वित नहीं होता है अब किसी में अनागत धर्म बहुत सारे हैं अब कौन कौन से हैं? अनेक हैं। प्रकट नहीं हो रहे उन अनागत अनेक धर्मों के आधार पर किसी में भेद नहीं किया जा सकता एक जैसी चीजों में जैसे लकड़ी है लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े रखे हुए अब लकड़ी में भेद हम उस तरह कर सकते हैं कि विशेष अभिव्यक्ति की एक अभी जल रही है और एक ठंडी है बिना जली हुई है ये तो अभिव्यक्ति हो गई उसके जलने की लेकिन अगर बिना जले बहुत सारी लकड़ियां रखी हैं अब उनके कुछ धर्म प्रकट हैं अब रूप रस या तो गंध आकार प्रकार वो तो सामान्य है उसमें कोई विशेष बात नहीं है अग्नि का विशेष धर्म क्या जलना है ताप देना है वो अभी किसी में आया नहीं है तो वह सामान्य रूप से रह रहे हैं वो इस लकड़ी में भी वैसा ही इस लकड़ी में भी ऐसा ही कि जब जलते हैं तो भेद करेंगे ये ज्यादा जल रही है ये अभी कम जल रही है या ये नहीं जल रही है ये बुझ चुकी है नहीं तो सामान्य रूप से अग्नि है इनमें पर तो तो जो करने आप हैं जब, से, जब प्रकट होता है जी अब तो जो इसके के कारण जो अलग अलग भिन्न व्यापार दिख हाँ उसको बता, रहा है उसको बता रहे हैं, उसके आधार पर धर्मी में भेद होता है तो जो अभिव्यक्ति कब होती है जब वो वर्तमान लक्षण में आ जाता है अभिव्यक्त हो जाता है अभिव्यक्त होना है उभर गया है उदित हो गया उसी को तो हम वर्तमान कहते हैं और जब नहीं है ऐसी सोए पड़े हुए हैं तो अब कोई छोटा बच्चा है उसमें युवावस्था भी सुप्त है भी अनागत है और वृद्धावस्था भी अनागत है तो युवावस्था और वृद्धावस्था सामान्य रूप से है बस रह रही है ठीक है इस रूप में यहाँ कर लेंगे और ओ, इसी सूत्र में दूसरा उसके पंक्ति पूर्व पश्चिम तो इन्होंने समानंतर शब्द को खोला था पहले तो समानंतर का अनंतर का मतलब होता है बाद वाला और जब हम बाद वाला बोलते हैं तो एक पहला और एक उसके पश्चात ये दो सापेक्ष कथन होगा ना समानंतर कहेंगे उसके बाद में हो गया और इसमें भी विशेष क्रम होगा एक के बाद में दो आता है दो के बाद में तीन आता है लेकिन यू नहीं कह सकते कि तीन के बाद में दो आता है और दो के बाद में एक आता है ऐसा नहीं कह सकते हम ठीक है एक क्रम ही है और एक दो तीन ये ही क्रम है गिनती का एक निश्चित क्रम है तो विपरीत को हम नहीं कह सकते या तो कहेंगे ये तो विपरीत क्रम है समानांतर की दृष्टि से एक के बाद दो दो के बाद में तीन ऐसे ही तीनों परिणामों में पहले अनागत आएगा फिर वर्तमान होगा और फिर अतीत होगा क्रम है तो अब इन तीनों में कौन किसके समान है तो एक और दो में है एक के बाद में तत्काल दो आता है और दो के बाद में तीन आता है यहां समान है लेकिन तीन के बाद में दो ये समान नहीं है और एक भी समान नहीं है तो इसी तरह से अनागत और वर्तमान में समानांतरता है अनागत पूर्व है और वर्तमान पश्चात है समान पूर्व पश्चिमता हो गई तो इसलिए समान अंतरता हो गई और वर्तमान और अतीत वर्तमान और अतीत में वर्तमान पूर्व में है और अतीत पश्चात में है तो इनमें भी पूर्व पश्चिमता हो गई तो इनमें भी समानतरता हो गई लेकिन अतीत और वर्तमान में समान अंतरता नहीं वैसे तो पास पास में है नहीं, दो के बाद में तीन आता है दो और तीन पास पास हैं लेकिन तीन के बाद में दो आता है ऐसा कथन नहीं होगा ऐसे ही अतीत के बाद में वर्तमान को समानांतर नहीं माना गया है ये तात्पर्य इसमें शब्द की दृष्टि से एक बात समझ में आए ये अनंतर शब्द है पूर्व को भी कहते हैं और तत्काल भी कहते हैं समानांतर प्रयोग तत्काल बाद में निकट परवर्ती निकटतम परवर्ती जो है यानी एक के बाद में तीन को भी समानांतर नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में दो है अनंतर तो है बाद में तो है लेकिन समान एकदम तत्काल पश्चातवर्ती परवर्ती उसमें ठीक है और कहने कोई हाँ अगर समन, समन बाद में तो तो सबसे अनागत से तो में सा इसको पूर्व निकटवर्ती मानना पड़ेगा यहाँ इस जगह पे इस पंख में निकट पूर्ववर्ती इनमें क्रम बनता है निकट पूर्ववर्ती अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त है नहीं तो निकट पश्चातवर्ती अर्थ यहाँ घटेगा ही नहीं इस पंक्ति में निकट पूर्ववर्ती निकट पूर्ववर्ती इनमें पूर्व पश्चिमता है पूर्व पश्चिमता है यहाँ निकट पर्वर्ती पूर्ववर्ती पूर्व निकटवर्ती ही अर्थ लेना पड़ेगा इस जगह तो ठीक है व्यवधान रहित तो अनंतर हो गया हाँ ले सकते हैं ठीक है, है। आ, और कोई में संस्कार नाते प्रत्यात्म का प्रत्यय का मतलब वृत्ति होता है तो जो संस्कार है वो वृत्ति रूप में नहीं है इस दृष्टि से कह रहे हैं यहाँ पर चूंकि ये निरोध परिणाम की बात है असम समाधि की बात है कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरी वृत्तियां सारी रुक गई हैं वृत्तियां सारी रुक गई हैं अब तो कुछ करने की बात ही नहीं है तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यत्थान संस्कार हैं, ये प्रत्यात्मक नहीं है कोई यह ना समझ ले कि प्रत्यय रुक गए हैं वृत्तियां रुक गई हैं तो मतलब बस अब सब ठीक हो गया अंतिम स्थिति प्राप्त हो गई है संस्कार के रूप में वो अभी भी हैं तो वृत्तियां तो रुक चुकी हैं संप्रज्ञात समाधि समाप्त तो हो गई है अब असंप्रज्ञात आ गई है वृत्तियां रुक गई हैं फिर भी अब जो असंप्रज्ञात में काम करना है निरोधावस्था में वो ये कार्य है तो उसे भेद बताने के लिए कर रहे हैं प्रत्यात्मक नहीं है यानी वृत्त्यात्मक नहीं है वृत्ति रूप नहीं है वित्थान वृत्ति अलग चीज है और वित्थान संस्कार अलग चीज है स्पष्टता के लिए यह कहा वित्तान संस्कारा चित्त धर्म न प्रत्यात्मका न प्रत्यात्मका इति अब आगे जो बात कह रहे हैं इति प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा प्रत्यय के रुक जाने पर यानी वृत्ति निरोध के हो जाने पर यह निरोध संस्कार रुकते नहीं है क्योंकि वो प्रत्यात्मक है ही नहीं जब वृत्ति रुकी है प्रत्यय रुका है इसका मतलब है बस प्रत्यय ही रुका है वृत्ति संस्कार नहीं रुका है अगर वृत्ति सारी रुक गई होती प्रत्यात्मक वृत्ति सारी रुक गई होती अब चल नहीं रही है तो फिर परिणाम की बात ही नहीं आती ये जो परिणाम हो रहा है उसकी बात ही नहीं आती वृत्ति का परिणाम तो सर्वार्थता एकाग्रता या तो एकाग्रता परिणाम समाधि परिणाम वहां वृत्मक प्रत्यात्मक परिवर्तन हो रहा है लेकिन यहां उससे भिन्न एक स्थिति में भी परिणाम हो रहा है परिणमन हो रहा है तो कोई यह समझे कि मेरी वृत्तियां सारी रुक गई हैं प्रत्यय का निरोध हो गया यानी वृत्ति का निरोध हो गया है तो अब तो कोई परिणाम होगा ही नहीं चित्त में बोले नहीं ये संस्कार निरोध संस्कार हैं और उसमें परिणमन होगा स्पष्टता के लिए आगे भी वही बात कहा निरोध संस्कार चित्त धर्मा निरोध संस्कार भी चित्त के धर्म है निरोध में वृत्ति की तो कोई कल्पना है ही नहीं क्योंकि वो वृत्ति होती ही नहीं है निरोध शब्द से तो पता लगता है कि भई ये वृत्तियां रुक गई हैं लेकिन व्युत्थान शब्द में कोई उसको वृत्ति समझ सकता था तो बोले नहीं वृत्ति तो रुक चुकी है अब ये संस्कार रूप में जो व्युत्थान है व्युत्थान धर्म है उसकी चर्चा चल रही है उपादान आप उपादान शब्द को भिन्न अर्थ में ले रही हैं मैं शब्द उत्तर तो दूंगा आपको लेकिन आपको उपादान की शब्द का प्रयोग वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है उसमें एक उपादान होता है मेटेरियल कॉज जो कि द्रव्य होते हैं तो द्रव्य ही हमेशा उपादान कारण होता है ये ठीक बात है लेकिन एक उपादान कारण होता है कि वो बना किससे है वो बना किससे है तो जब हम द्रव्य को उपादान कारण लेते हैं कार्य द्रव्यों के संदर्भ में वो दृष्टि रखते हुए आप यहां पर प्रश्न कर रही हैं जबकि यहां वो उस तरह से लेना नहीं है घड़ा बना एक कार्य द्रव्य तब हम पूछेंगे इसका उपादान कारण क्या है मिट्टी है लेकिन आकार प्रकार गुण धर्म को जब हम चर्चा करते हैं कि उसका उपादान कारण क्या है तो कोई अन्य चीज नहीं खोजी जाती है घड़ा बना किससे मिट्टी से कपड़ा बना धागे से लेकिन हम कहें कि ये जो कपड़ा सफेद है धागा सफेद है इसका उपादान कारण क्या है तो एक व्यक्ति तो यह सोचेगा कि अच्छा ये आया कहां से है सफेद बना? किससे बना है ये सफेद बना? ऐसा आपके मन में है उस तरह से यह प्रश्न है वहां इस तरह उत्तर कोई नहीं दिया जाता है कि यह वित्तान संस्कार का उपादान कारण क्या है गुण का उपादान कारण गुण ही होता है कोई भी गुण हो उसका उपादान कारण गुण ही होता है तो वित्तान संस्कार का उपादान कारण क्या है वित्तान संस्कार कहाँ रहते हैं चित्त में रहते हैं चित्त उपादान कारण है लेकिन आप चित्त उत्तर नहीं सुनना चाह रही है आप सुनना चाह रही है बना कैसे जैसे मिट्टी घड़ा बनाए किससे बना मिट्टी से बना वित्तान संस्कार बने किससे किसी और से वो स्पष्ट कहो। तो आपका उत्तर है अब मैं ये तो मैंने विवेचना कर दी आपका प्रश्न ये था कि वित्त संस्कार का उपादान कारण क्या है चित्त उसका भी चित्त है सभी गुणों का उपादान कारण उनका अपना गुणी होता है किसी भी गुण को ले लीजिए और यही बात क्रिया पे भी लगती है कर्म पे भी लगती है किसी क्रिया का उपादान कारण नहीं प्रवृत्ति कारण नहीं करने, उपादान कारण द्रव्य ही है गुण और क्रियाएं द्रव्याश्रित होती हैं तो उपादान कारण हमेशा द्रव्य ही होता है लेकिन कार्य द्रव्य का उपादान कारण अलग दृष्टि से देखा जाता है और गुण और क्रिया का उपादान कारण वो वस्तु सभी गुणों पे लगेगा तो संस्कार भी एक धर्म है धर्म परिणाम है धर्म की बात है धर्म है तो इसका जो धर्मी है वही उसका उपादान कारण है उसका उपादान है चाहे निरोध संस्कार हो चाहे व्यत्थान संस्कार हो दोनों ही धर्म है और दोनों ही चित्त में रहते हैं चित्त ये तो इन्होंने कई बार लिखाई है चित्त में रहते हैं वही उपादान कारण है आप पूछे जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो वही तो मैंने आपको संकेत किया था कि आपके मन में कुछ और जिस ढंग से आप सोच रही हैं प्रश्न आपका तब बनेगा जब आप ऐसा सोच रही हो तो वृत्ति से जो वित्थान संस्कार बना है वृत्तियां वित्थान संस्कार का उपादान कारण नहीं होगी वो निमित्त कारण कहलाएंगे निमित्त कारण है वृत्तियां उपादान कारण तो द्रव्य ही होगा तो आप पूछना तो ये चाह रही थी ये वित्त संस्कार बने कैसे हैं कैसे बने वृत्तियों से बने क्या है विघड़ा बना कैसे मिट्टी से बना पर उसके लिए आपने उपादान शब्द का प्रयोग किया जो कि दार्शनिक दृष्टि से आपके प्रश्न के अनुरूप शब्द का प्रयोग नहीं हुआ उसके अंदर तो आपका अगर प्रश्न ये है कि उत्थान संस्कार बने कैसे वृत्तियों से बनेंगे हर संस्कार निरोध संस्कार को छोड़ करके बाकी जितने संस्कार है वो वृत्तियों से ही बनते हैं वित्तान संस्कार भी वृत्तियों से बने वित्तान वृत्तियों से बने जब हमारी वृत्तियां वित्तान वाली होती हैं तो उसके अनुरूप ही जिस तरह की वृत्तियां उसी तरह के संस्कार और जैसी संस्कार वैसी ही फिर वृत्तियां यानी स्मृति वृत्ति बोलिए आगे इसका मतलब जो संस्कार वो अभाव का नाम नहीं है आप ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था वही बात अटकी हुई है कि वृत्ति से संस्कार बनते हैं तो निरोध संस्कार कैसे बन गए कल भी तो यही बात थी तो जब चित्त रुका हुआ है इसका भी अपने आप में एक इंप्रेशन आ रहा है इसको दूसरे ढंग से मैं और कहूं आपको कि टेप रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें जब जब बोलते हैं बोलना वृत्ति हुआ और उस पर जो इमेज बन रही है छाप पड़ रही है वो संस्कार हुआ तो जिस समय बोल रहे हैं वो भी उसमें जा रहे हैं और जब बीच बीच में नहीं बोलते हैं थोड़ा सांस लेते हैं या नहीं बोलते हैं वो भी वहां पर जाता है नहीं जाता है छुटता है खाली उसकी भी एक इमेज होती है कि भाई ये खाली है यहां पर और खाली खाली के रूप में होता है लेकिन वो भी तो वहां पर अंकित होता है ऐसे थोड़ा ना होता है कि जो केवल बोला बोला आए और खाली वाला वहां ना जाए खाली भी होता है खाली का खाली होता है तो निरोध अवस्था में जब वृत्तियां नहीं है चित्त खाली है वृत्ति के दृष्टि से खाली है तो वैसे ही उसकी इमेज पड़ेगी वहां पर उसी को निरोध संस्कार कह रहे ठीक है।, है और कुछ पूछे जैसे हमने ये कि तो उसके, उसके लक्षण बदले और उसकी अवस्था में बदला लिखते मानते हैं बचपन से लेकर गया जब तक तो चित्त में शत्रु रजस की परपोर्शन में चेंज होती है उनकी कॉन्फ्लिकेशन चेंज होती है उनकी प्रॉपर्टी धर्म मतलब ना तो उनकी क्वांटिटी बदलती है यानी मात्रा नहीं बदलती है वो जो चित्त बना हुआ है जितने सत्व के कण हैं जितने रच के कण हैं जितने तम के कण हैं वो सारे जूके तु हैं मात्रा नहीं बदलती है तो उनका अनुपात समानुपात या तो प्रपोशन जो है उनका वो भी नहीं बदलेगा दो आपने पूछी दो बातें तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा बदलाव किसमें आएगा उनकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति में कभी कोई उभरेगा कभी कोई उभरेगा जो बच्चों के कार्यक्रम में मैंने कल उदाहरण दिया था या तो स्टेडियम में लोग बैठे रहते हैं और वो लिखा हुआ यूं ऊपर उठा देते हैं तो अलग दिखने लग जाता है कुछ और होता है कुछ उभर जाता है कुछ नहीं उभरता है बहुत सारी जनता बैठी हुई हो अब उसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं बच्चे भी हैं अब उसमें लगभग बराबर ही है जैसे भी हैं अब उसमें से केवल पुरुष उठ उठ करके चिल्लाने लगे बाकी तो बैठे हुए हैं चुपचाप तो क्या दिखाई देगा कौन सारे जैसे क्या हो गए यूं लगेगा जैसे सारे पुरुश ही पुरुष ही पुरुष पुरुष बैठे हुए बच्चे उठ करके बोलने लग गए या महिलाएं बोलने लगेगी तो ये लगेगा महिलाएं महिलाएं नजर आ रही हैं जबकि पुरुष भी है वहां पर लेकिन ये बोलना सक्रिय होना ये उनका उभार है अभिव्यक्ति है उसके आधार पे इसको करेंगे इसको और यूं देख लीजिए आप जैसे कि कपड़ा बुनते हैं जो यंत्र आते हैं ना उसमें ताना बाना हो तो वो वो फ्रेम लगाते हैं उसमें यू नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं वो धागे बहुत सारे धागे होते हैं ना दो होते हैं बीम एक नीचे जाता है फिर ये ऊपर आता है तो कभी ये ऊपर आता है तो वही वही धागे देखते नीचे वाले तो दब जाते हैं फिर जब नीचे वाले ऊपर आते हैं तो ऊपर ऊपर वाले ही देखते नीचे वाले दब जाते हैं वो आपने देखा हो तो चित्र आएगा दिमाग में खड्डी में जैसा होता है वो ऊंचे नीचे होते रहते ना यूं यूं यूं यूं यू। तो कौन से दिखते हैं होते तो सारे हैं ये नीचे चला गया तो ये ऊपर दिख रहा है अभी यही दिखाई देगा ये चला गया तो ये दिखाई देगा समुद्र में तालाब में मछलियां हैं सारी है जितनी है अब जो ऊपर आ गई वो दिखेंगी तो जो नीचे है वो नहीं दिखेंगी यूं लगेगा जैसे है ही नहीं कुछ फिर दूसरे ऊपर आ गए वो कोई बड़ी मछलियां आ गई छोटी भाग गई वहां से तो वो बड़ी बड़ी दिखाई देंगी जैसे वही वही है सब कुछ तो ऐसे इनका सत्स का उभार होता है उनकी रचना मात्रा तो जैसी है वैसी ही है सत्गुण जब सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवस्था में ऐसे रज और स्तंभी सक्रिय निष्क्रिय दोनों होते रहते हैं तो जैसे कहीं सैनिक लोग पहरा देते हैं काम करते हैं एक विश्राम करते हैं एक काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में है अलग अलग पारियां लगी हुई हैं तो जो कार्य कर रहे हैं तो वही वही दिखाई देंगे जैसे यही यही कार्य कर रहे हैं जबकि वो आठ आठ घंटे करेंगे आठ घंटे दूसरे हैं, वो भी सो रहे हैं अपना दूसरा काम कर रहे हैं तो जो उभर करके आए क्रियाशील हो वही वही दिखाई देंगे बाकी तो यू लगेगा कुछ है ही नहीं हम कहीं गए उसमें जब मैं देखा वही वही कर्मचारी दिखते हैं दूसरे बोले वो तो आप तो दिखे ही नहीं कभी थे ही नहीं आप ऐसे समय में आए जब हम कार्य नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं। तो ये उभार मात्र होता है ऐसा समझ में आता है आगे चलते है। तो योग दर्शन के तृतीय पाठ विभूति पात्र का चौदहवा सूत्र जिसमें बताया इन्होंने शांत उदित और अव्यपदेश धर्म में रहने वाला उसका अनुसरण करने वाला उन सब में रहने वाला धर्मी होता है ये तो परिवर्तित होंगे धर्म शांत उदित और अव्यपदेश स्थितियों में जाते जाएंगे यानी इनमें लक्षण परिणाम होता रहेगा पर धर्मी इन सब जगह विद्यमान है जो जो इनमें सर्वत्र विद्यमान है उसको धर्मी नाम से कहा जाता है इसमें यह भी चर्चा चलती रहती है न्याय दर्शन में भी ये बात आई कि धर्मी होता है या नहीं होता है एक तो है कि केवल धर्म ही धर्म होता है गुण ही गुण होते हैं धर्मी कुछ नहीं होता है यानी अवयवी अवयव और अवयवी कि अवयव अवयवी ही होते हैं और अवयवी नहीं होता है धर्म धर्म होते हैं धर्मी नहीं होता है धर्मों से अलग कोई धर्मी बताओ कोई है नहीं इसलिए धर्मी मानना नहीं चाहिए नहीं मानना चाहिए यह पूर्व पक्ष है सिद्धांत पक्ष में यही चर्चा काफी चली है वहां पर कि नहीं इसके अतिरिक्त धर्मी भी हमें मानना होता है ये उसी बात को लेते हुए उस वो भी इनके मन में है पृष्ठभूमि में लिखते हुए कि धर्मी होता है धर्मों से अतिरिक्त धर्मों से अतिरिक्त धर्मी भी होता है ये भी सिद्ध करेंगे इसी के साथ साथ ये बात आ रही है तो पीछे जो हमने भाष्य देखा था जितना भाष्य देखा उसमें शांत और उदित के बारे में इन्होंने चर्चा कर दी अव्यपदेश्य की बाकी है जिसको अभी यहां से प्रारंभ कर रहे हैं अथा अव्यपदेश के अव्यपदेश धर्म कौन से होते हैं भविष्य में आने वाले कैसे होते हैं कौन होते हैं? इसका उत्तर दिया सर्वम सर्वात्मकमिति सब सब कुछ होता है सर्व से जो पहला सर्व है उसका मतलब है पदार्थ वस्तु सब वस्तुएं सर्वात्मकम सभी धर्मों वाली होती हैं सब में सब होते हैं जो अनागत धर्म है वो सब में सब होते हैं कम ये ज्यादा हो सकते हैं लेकिन सब में सब होते हैं इस दृष्टि से इनका कथन है इसको खोल के आगे बताएंगे लेकिन इन्होंने उत्तर दिया सर्वम सर्वात्मकमिति सब में सब है और किस रूप में जैसे कि हम सामान्य अवस्था में बोल देते हैं ये सब कुछ त्रिगुणात्मक है जितने भी कार्य द्रव्य हैं, वो सब त्रिगुणों से बने हुए हैं तो सब में सब चीजें हैं कोई द्रव्य कार्य द्रव्य ऐसा नहीं बता सकते जिसमें केवल रज हो केवल तम हो या केवल सत्व हो तीनों में तीनों सब में तीनों रहते हैं तो उनके अपने अपने धर्म भी रहते हैं कम अधिक तो हो सकते हैं लेकिन सर्वम सर्वात्मकम इति इसी को खोल रहे हैं आगे यत्रोक्तम जैसा कि इस विषय में कहा गया है एक वचन को उद्धृत करते हुए उसके अंत में ये सर्वम सर्वात्मक मिति आया है जलभूम्यो पारिणामिकम रसादी वैश्विक रूपम स्थावरेशु दृष्टम जल भूमियो जल और भूमि का ये महाभूत की दृष्टि से कहा जा रहा है जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत इनका पारिणामिकम बदलाव का बदलाव हुआ हुआ परिणाम के बाद में जो आया है परिणामी कम क्या चीज रसादी वैश्विक रूपम रसादी जो गुण है उनका वैश्व रूप सभी तरह के जो विभिन्न प्रकार के जो रूप है रसादी तो जल के साथ में हम रस को जोड़ते हैं और तो जलभूम्योह पारिणामिकम रसादी वैश्विक रूपम तो जल भूमि तो आदि का दो महाभूतों का उदाहरण ले लिया इन्होंने और इनका जो परिणाम के कारण से जो हुआ है क्या रसादी वैश्व रूपम रस आदि विभिन्न प्रकार के विश्ववैश्य रूपम मतलब अनेक रूपों वाला रस एक नहीं होता है वैसे हम गुण देखेंगे तो एक रस गुण हो गया जैसे कि शब्द गुण एक हो गया स्पर्श गुण एक हो गया रस गुण एक हो गया यह संख्या में तो एक रस गुण आया लेकिन रस तो बहुत तरह के होते हैं उसमें भी कम ज्यादा मीठे में भी बहुत प्रकार खट्टे में भी बहुत प्रकार उसको आप अनंत भी कह सकते हैं असंख्य कह सकते हैं हमारी दृष्टि से यानी बहुत अधिक होते हैं वो तो ये जो रसादियों की विश्व है यानी इतनी भिन्नता है वो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग रस और गंध भी यहां पर जोड़ लेंगे क्योंकि उन्होंने भूमि पृथ्वी का भी कल उल्लेख किया है तो गंध भी गंध भी बहुत तरह की हैं। ये जो रसादी वैश्विक रूपम स्थावरेशुषम स्थावर वस्तुओं में देखा जाता है स्थावर का मतलब जो स्थिर चीजें हैं, एक स्थावर होते हैं एक जंगम होते हैं जो प्राणी जगत है वो जंगम है गतिशील है और स्थावर मतलब जो स्थिर है आप पेड़ पौधों में भी ले सकते हैं इसको स्थावर शब्द से और दूसरी चीजों में भी जो जड़ पदार्थ हैं बिल्कुल ही उनको भी स्थावर में ले सकते हैं नहीं तो पेड़ पौधों को भी स्थावर कह देते हैं तो उनमें इनमें जो विभिन्न रस आए हैं उसका कारण क्या है कि जल भूमि आदि का जो विशेष परिणाम हुआ कहीं कोई कितना है कहीं कोई कितना है उनमें न्यूनाधिकता है तरतम भेद के कारण से मात्रा की न्यूनाधिकता के कारण से वहां रसों में इतने भेद है यानी द्रव्य घटक में भेद है इसलिए गुणों में भी भेद दिखाई दे रहा है मेरे को अनुभव में आ रहा है तो रसादी भूमियो पारिणामिकम नहीं जल भूमियो पारिणामिकम रसादी वैश्व रूपम स्थावरेशु दृष्टम यहां देखा जाता है अब इसको यूं समझिए इसको हम अनागत की दृष्टि से देख रहे अव्यपदेश्य की दृष्टि से देख रहे तो जल और भूमि में अलग अलग देखेंगे तो वो हमें वैसे रस और गंध प्रतीत नहीं होते हैं हैं उनके गुण हैं लेकिन प्रतीत नहीं होते हैं। वो अभी अनागत अवस्था में लेकिन जब विभिन्न रूपों में मिलेंगे एक दूसरे से कुछ अलग अलग संयोग बनेंगे तो वो वो चीजें प्रकट हो जाएंगी वो गंध वो रस प्रकट हो जाएंगे जो पहले अनागत थे वो अब वर्तमान लक्षण में आ गए विभिन्न प्रकार के आगे तथा स्थावर नाम जंगमेषु और जो स्थावर हैं उनका जंगमों के अंदर हमें दिखाई देता है वो अनेक जाने मिलते हैं बहुत सारी जड़ वस्तुएं मिलती हैं और उससे फिर जंगमों में प्राणियों में अलग अलग रस और गंध आदि प्रतीत होते हैं हमें पता लगते हैं फिर जंगमान स्थावरेशु और जंगमों का फिर स्थावर के अंदर कि जंगम जो प्राणी है वो मर जाते हैं उनके शरीर गल जाते हैं फिर पेड़ पौधे उसको ले लेते हैं वहाँ नया रंग रूप हो जाता है शरीर मर गया है अलग दुर्गंधी है फिर मिलजुल करके फिर नई चीजें बन जाती हैं गोबर दुर्गंधित है या जैसा भी गंध है फिर जो अन्न आदि उत्पन्न होते हैं वहां फिर वो बदल जाती है तो स्थावर आनाम जंगमेश जंगमाना स्थावरेशु ये आपस में बदलते रहते हैं और शरीर आदि दुर्गंधित है पेड़ पौधों को छोड़ भी दे तो मिट्टी में जो मिल गए हैं उसमें वहां पर फिर वो मिट्टी जैसे ही हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता है वहां पर अलग से आपस में परिवर्तित होते रहते हैं एवं जाति अनुच्छेद है ना सर्वम सर्वात्म कमित तो चाहे वो स्वतंत्र रूप से हो चाहे स्थावर में हो चाहे जंगम में हो इन सब में जाति का अनुच्छेद होने से उच्छेद न होने से अर्थात जो जल की जाति है वो द्रव्य वहां भी है अभी जलत्व वहां भी है भूमित्व वहां पर भी है जो विभिन्न विभिन्न मूल तत्व हैं जातियां हैं वो वहां सब जगह विद्यमान है तो जाति का उच्छेद नहीं हुआ है वो चीजें तत्व वहां पर भी विद्यमान है जाति अनुच्छेद है ना क्योंकि वो सब कुछ वहां पर विद्यमान है इसलिए सर्वम सर्वात्मक मित्र सब में सब धर्म देखे जा सकते हैं प्रकट और अप्रकट की बात है सब में सब वो मूल गुण छुपे हुए है इसको हम सत् तक भी ले जा सकते हैं कि सतवर के जो गुण धर्म है वो हर वस्तु में जैसे के जैसे है लेकिन किसी में कोई प्रकट है किसी में कोई प्रकट है कोई वर्तमान है कोई अनागत है तो सर्वम सर्वात्मकम सब में सब गुण है कम या अधिक <coughs> फिर सब में सब हैं तो ये दिखाई क्यों नहीं देते अभिव्यक्त क्यों नहीं होते उसका कारण अगली पंक्ति में बता रहे हैं देश काल आकार निमित्त अपबंधना अपबंधात नखलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति रीति ये जो विभिन्न धर्म थे ये सब एक साथ प्रकट क्यों नहीं हो जाते जब सब में सब हैं तो एक साथ वर्तमान लक्षण में क्यों नहीं आ जाते सब एक साथ प्रकट क्यों नहीं हो जाते सब में सब हैं, तो सब आने चाहिए सब में सब नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि इसमें कुछ भिन्नताए होती है देश एक तो स्थान काल यानी समय ऋतु आदि उसका भेद रहता है आकार आकार मतलब जो चौकोर तिकोना आदि जो है अब लोहा है अब लोहा गोल हो तो हमारे को गोली हो तो चुभेगा नहीं लेकिन कील रूप में हो तो चुभने लग जाएगा तो ये जो चुभना है या दूसरे में प्रवेश होना है ये लोहे में है या नहीं है और गोले में तो नहीं है तो आकार के भेद से भी इनके गुणों की अभिव्यक्ति क्रियाओं की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होती है तो देश काल आकार और निमित्त निमित्त का मतलब है साधन विभिन्न साधनों के माध्यम किसके माध्यम से वो आया है साधन के निमित्त अपबंधात उनका बंधन न होने से असंबद्ध होने से भिन्न भिन्न होने से अलग अलग वस्तुओं में देश काल निमित्त इनकी आकार की भिन्नता होने से नियमितता न होने से न ऐसा नहीं होता है कि समान कालम एक ही काल में आत्मनाम यानी धर्मों की अभिव्यक्ति हो जाए अब कोई फल कभी कहीं पहले आ जाता है कोई कहीं पहले आ जाता है वो आम दक्षिण में पहले आ जाते हैं उत्तर भारत में बाद में आते हैं कहीं फसल जल्दी पक जाती है देश के भेद से वो धर्म तो है, है तो गेहूं के पौधे या तो आम के पेड़ है लेकिन वो धर्म वहां नहीं आएंगे देश के भेद से भिन्न समय में अनागत आगत हो सकते हैं वर्तमान हो सकते हैं अनागत रह सकते हैं काल के कारण से हो सकते हैं भिन्न ऋतु है तो इसी तरह से आकार प्रकार के आधार पे और निमित्त के आधार पे कच्चे फल हैं अपने आप पक रहे हैं और उसमें निमित्त के रूप में जो औषधियां आदि आजकल रख देते हैं रसायन रख देते हैं तो एक वो निमित्त आ गया साधन उससे वो कि कोई जल्दी पक जाएगा टूटे एक साथ हैं एक ही पेड़ से एक ही जैसी स्थितियां हैं लगभग लेकिन कुछ में मसाला रख दिया वो जल्दी पक जाएंगे मसाला नहीं रखा तो देरी से पकेंगे और जो वैसे रख रखे हैं वो भी पकेंगे धीरे धीरे क्योंकि प्रकाश ताप आदि के कारण पक रहे हैं लेकिन उसको उठा करके यदि हमने शीतल यंत्र में रख दिया है तो वहां वो भी प्रक्रिया नहीं होगी तो निमित्त के कारण से भी इनमें भेद आते हैं क्यों एक ही चीज पक गई है और क्यों एक ही होती हुई भी वो नहीं पकी है या कम पकी है निमित्त का भेद होगा और मसाला भी जहां ज्यादा लग गया है पास में है तो वहां एकदम से पक जाएगा उसका दूसरा भाग कच्चा होता है ऐसे कृत्रिम जो, जो फल आते हैं उसमें कई बार ये भिन्नता होती है दूसरी तरफ बिल्कुल कच्चा पड़ा है और उधर पक गया और वहां सड़ने भी लग गया तो निमित्त के भेद से भी इन धर्मों में भिन्नता होगी सबके सब, सब धर्म एक साथ नहीं आएंगे उसमें निमित्त का भी भेद रहता है तो देश का भेद काल का भेद आकार का भेद निमित्त का इनका अपबंध अपबंध होने से यानी असंबद्ध होने से आपको अप मतलब तो संबंध और अप मतलब निषेध के रूप में आएगा कि बंद ना होने के कारण से भिन्नता होने के कारण से न खलु समान काल कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति रीति एक ही समय में सब गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती है यद्यपि सर्वम सर्वात्मकम है सर्वम सर्वात्मकम होते हुए भी एक समय में नहीं आती उसका कारण बताया आगे य एतेशु अभिव्यक्त अनिव्यक्तेशु धर्मेशु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सो अन्वयी धर्मी धर्मी क्या है उसको अब परिभाषित करते हुए फिर से एक पंक्ति में बोल रहे हैं कि यह एतेश् वो जो इन में इन में मतलब ये धर्मों के बारे में कहा गया धर्मेशु जो आगे कहा है लेकिन कैसे धर्म अभिव्यक्त अनभिव्यक्तेशु चाहे वो अभिव्यक्त रूप में हो चाहे अनभिव्यक्त रूप में हो कौन से लक्षण में अभिव्यक्त होता है वर्तमान में तो अभिव्यक्तेश् मतलब जो भी धर्म है अभिव्यक्त यानी वर्तमान दशा में और अनभिव्यक्त अनिव्यक्तें तो अनागत और अतीत को भी ले लेंगे उनमें जो भी विद्यमान रहते हैं ऐसे धर्मों में अनुपाति उनमें रहने वाला साथ में जाने वाला सामान्य विशेष आत्मा सामान्य गुणों वाला और विशेष गुणों वाला सामान्य धर्म भी होते हैं और विशेष धर्म भी होते हैं ऐसा सो अन्वयी जो अन्वयी होता है उसमें विद्यमान रहता है सो अन्वयी धर्मी वह धर्मी कहलाता है इन सब में जो विद्यमान रहता है वो धर्मी कहलाता है आगे यसे तो धर्म मात्रम एवं निरन्वयम तस् भोग यते जिसके मत में अब ये पूर्व पक्ष को उठा रहे हैं जो ये मानता है जिसके मत में धर्म मात्रम एवं इदम् ये सब कुछ बस धर्म मात्र है और निरन्वय है उसमें अनवित नहीं है धर्मी अनवित नहीं है इन्होंने तो सिद्ध किया इन विभिन्न धर्मों में आगत अनागत या तो अभिव्यक्त अन अभिव्यक्त इसमें धर्मी अनवित है तो लेकिन जो कह रहा है कि ये तो केवल धर्म ही धर्म है धर्मी है ही नहीं अन्वित है उसके मत में यश है धर्म मातम एवं इदम सब कुछ धर्म ही धर्म है धर्मी नहीं है निरन्वयम अनवित नहीं है धर्मी अनवित नहीं है तस् उसके मत में तो भोगा भोगाभाव भोग का अभाव हो जाएगा कर्मफल के भोग का अभाव होगा एक दोष दिखाया जा रहा है कि जब धर्म ही धर्म है और धर्मी नहीं है तो जैसे किसी आत्मा ने कोई कर्म किए पाप और वो भी धर्म थे धर्मी आत्मा तो है नहीं वहां पर प और पुण्य किए अच्छे बुरे कर्म किए बस वही वही हैं। धर्मी तो है नहीं तो जब उसका फल होगा तो किसको मिलेगा वो फल धर्मी आत्मा तो है नहीं और धर्म है धर्म धर्म है धर्म पहले कुछ थे अब कुछ और आ गए कर्म कुछ पहले थे अभी कुछ और आ गए तो फिर तो फल मिलेगा किसको और धर्म तो बदलते रहते हैं धर्मी है नहीं धर्म है और धर्म बदलते रहते हैं तो पिछला धर्म तो वर्तमान से अतीत हो गया तो अतीत हो गया अब जो धर्म आया है वो अनागत से वर्तमान में आया है तो जिस धर्म ने कुछ कर्म किया था अच्छा या बुरा वो तो जा चुका अब जो धर्म आया है तत्सदृश वो तो नया है तो भोग कहां हुआ भोग के संदर्भ में तो कर्मफल के संदर्भ में तो ये अनिवार्य है कि जिसने किया है वो ही भोगता है अब यहां जिसने किया है वो भोग नहीं रहा है तो भोग का भावी हो गया इसको भोग थोड़ना कहेंगे तो किया किसी ने भोगा किसी ने इसको कर्मफल थोड़ना कहेंगे इसे भोगना थोड़ना कहेंगे तो बोले आपके मत में तो भोग का अभाव ही हो जाएगा यदि अनवित पदार्थ नहीं मानेंगे इसको आत्मा के संदर्भ में देखेंगे तसे भोगा तोगमात क्यों तो उसके लिए कारण बता रहे अन्येन विज्ञान कृतस्य से कर्मण अन्य कथम भोक्तृत्व अधिक क्रियत भिन्न विज्ञान के द्वारा विज्ञान शब्द यहां पर उन लोगों की मान्यता के अनुसार भिन्न ज्ञान के द्वारा भिन्न धर्म के द्वारा भिन्न चित्त के द्वारा किया गया अन्य विज्ञाने कृतस्य कर्म पीछे किसी धर्म ने उस कार्य को किया था उसका अन्यत कथम भोक्तृत्व अधिक क्रिय था अन्य जो धर्म है आगे आने वाला है अन्य ज्ञान आने वाला है वो उसके भोग उसका भोग के रूप में भोक्तृत्व के रूप में कैसे स्वीकृत किया जा सकता है कि अभी भोग इसको हो जाएगा उसको तो होगा नहीं भोगाभाव हो जाएगा तत्स्मृति अभावश्चय और उसकी स्मृति का भी अभाव हो जाएगा यदि अनवयी पदार्थ को न माने तो स्मृति का भी अभाव हो जाएगा अब मान लीजिए कोई कहे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या डीवीडी है जो भी है अब उसमें बहुत सी चीजें भरी हैं ध्वनि है चित्र है चलचित्र है लेख है तो बोले ये हार्ड डिस्क अपने आप में कुछ नहीं है बस ये तो धर्मधर्म धर्म है केवल यदि तो धर्म ही धर्म है तो धर्म में कुछ भी नहीं है तो बाद में जब हम उससे निकालते हैं वो कहां से आ गया धर्म धर्म है धर्म तो रहेगा कहां पर फिर चला गया वो तो धर्म था उस समय क्रिया हुई लेकिन बाद में जो फिर निकल करके आता है तो बाद में तब निकल करके आता है जब वही हार्ड डिस्क रहती है वही पेनड्राइव रहता है तो उसमें से निकल करके आता है वही कैसेट रहता है तो निकल के आता है ऐसे ही यहां पर अन्वित पदार्थ चित्त वो स्वीकार करना होता है तब तो स्मृति आती है नहीं तो पहले जिसने किया उसका छाप वहां पड़ी वो चला गया अब दूसरा आ गया क्षणिकवाद में तो ऐसा ही होता है दूसरा आ गया तो अब स्मृति कहां से आएगी तो बोले स्मृति का अभाव भी हो जाएगा स्मृति अभावच्च तत् स्मृति अभावश्चय क्यों होगा तो उसके लिए हेतु का दिया न अन्य दृष्ट स्मरणम अन्य से दूसरे के देखे का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता जब अनवित पदार्थ माना जाता है गुणी माना जाता है तो यानी एक चीज वहां भी थी और यहां भी है ये परंपरा से लंबा चल रहा है जो अनवयी अनवी अनवयी नहीं मानते हैं अनवित पदार्थ को नहीं मानते हैं केवल धर्म धर्म को मानते हैं उनके मत में वो चीजें अनित्य हैं, क्षणिक हैं। ये साथ में जुड़ी हुई बात है वो था हुआ चला गया दूसरा हुआ चला गया तीसरा हुआ चला गया तो वहां जब अन्वित पदार्थ नहीं है इसका मतलब है क्षणिकता है अनित्यता है अल्प क्षण मात्र के लिए रुक रहा है थोड़ी देर के लिए रुक रहा है और जब अनवित मानते हैं तो यहां भी वही था यहां भी वही था यहां भी वही था तो जो वहां था यहां था आगेर था इसका मतलब वो दीर्घ काल तक रह रहा है उसमें नित्यता या तो दीर्घ कालता वहां पर रहती है तब तो हम कह सकते हैं हाँ ये वही है तो जो अन्वयी नहीं मानेगा उसके पक्ष में तो क्षणिकता या अनित्यता वाली बात ही मानेंगे और ऐसा मानेंगे तो कर्म फल के भोग का अभाव होगा भोग का अभाव हो जाएगा स्मृति का भी अभाव होगा ये दो दोष वहां पर बताए गए आगे वस्तु प्रत्यभिज्ञाना चो अन्वयी धर्मी यो धर्म अन्यथात्व अभिपगत प्रत्यभिज्ञात वस्तु का प्रत्यभिज्ञान होने से हेतु दे रहे हैं क्यों अनवयी पदार्थ हम मानते हैं उसमें कहा वस्तु की पहचान होती है जिसको हमने पहले देखा है हम कहते हैं ये वही है ये वही है ये जो प्रत्यभिज्ञा है स्वीकृति है पूर्व जात की पुनः पहचान स्मृति एक अलग चीज होती है स्मृति और प्रत्यभिज्ञा में थोड़ा भेद भेद करके रखते हैं स्मृति मैंने उसको देखा था अभी फिर मैं देख रहा हूं ये तो स्मृति हुई एक कोई व्यक्ति सामने आया हां इसको मैंने देखा था पहले तो क्या हाँ मेरे को स्मरण आ रहा है मैंने आपको देखा है तो स्मृति भी चल रही है लेकिन साथ में ये जो हम पहचानते हैं कि हाँ ये वही है तो स्मृति से जुड़ता हुआ ये एक अतिरिक्त चीज और है इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा स्वीकार करना कि हाँ ये वही है पहले जो था तो वस्तु की प्रत्यभिज्ञा के कारण से हाँ ये वही है ये मेरी ही लेखनी है ये मेरा ही मोबाइल है ये जो हमें सीकार देता होती है स्मृति आई और ये वही है ये प्रत्यभिज्ञा से भी पता लगता है कि स्थितो अन्वयी धर्मी एक धर्मी अनवित धर्मी स्थित है जो वहां भी था और यहां पर भी है क्षणिक नहीं है वो वो धर्मी जो कि यो धर्म अन्यथात्व अपिप गत्यभिज्ञाए थे जो धर्म के अन्यथात्व होने पर भी भिन्न होने पर भी स्वीकार किया जाता है यह वही था कच्चा फल हो और फिर पगया है कहते हैं नहीं ये वही है बदलाव तो आ गया धर्म का अन्यथा तो हुआ भिन्नता हुई तो भी वो जाना जा रहा है कि नहीं ये वही है किसी व्यक्ति को हम 10 20 30 साल बाद में देखते हैं बिल्कुल ही बदल जाता है कहते नहीं ये वही है कैसे धर्म का अन्यथा तो हो गया फिर भी कहते नहीं ये वही है जो धर्मों के बदलने पर भी फिर पहचाना जाता है वो अनवयी है वो धर्मी है इसलिए धर्मी मानते हैं धर्म अन्यथात्व अभ्युपगत धर्म के अन्यथात्व को प्राप्त किया हुआ भी साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है भाव में अन्यथात्व को धर्म बदलने पर भी जो स्वीकार कर लिया जाता है पहचान लिया जाता है वह तस्मात नेदम धर्म मात्र निरन्वयम इसलिए जो ये मानते हैं कि केवल धर्म मात्र है धर्मी है ही नहीं निरन्वित है ये तो धर्मी अन्वित है वो ठीक नहीं है वो गलत सिद्धांत है तो ये तो वैदिक दर्शन में सब जगह यही स्वीकार है चाहे न्याय हो चाहे ये योग हो कुछ मूलभूत सिद्धांत तो, तो समान है ही वैसे सारे सिद्धांत समान ही है लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से यहां अलग स्तर पे कहा जाता है वहां अलग स्तर पे कहा जाता है इसलिए भेद होता है तो ये चौदहवा सूत्र बा आगे देखिए पंद्रहवा सूत्र तो ये जो सारी हमने परिणामों की चर्चा की धर्मी को देखा परिणाम हुआ तो ये परिणाम होता क्यों है ये तीन तरह के परिणाम बताए परमार्थता एक ही परिणाम होता है ये भी बता दिया परिणाम होता क्यों है उसमें कारण क्या है वो इस सूत्र के अंदर बताया जा रहा है सूत्र है क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु क्रम का भिन्न होना क्रम का अन्यत्व होना परिणाम के अन्यत्व में कारण है एक क्रम बना तो अलग धर्म परिणाम दिखाई देगा भिन्न क्रम बना तो भिन्न परिणाम भिन्न धर्म दिखाई देगा अलग अलग दिखाई देने मिट्टी में भिन्न क्रम दिया तो दीपक दिखाई देने लग गया भिन्न धर्म आ गया उसका क्रम सुराही की तरह कर दिया एक भिन्न बदल दिया तो सुराई की तरह दिखाई देने लगा घड़े की तरह दिखाई देने लगा मटके ऐसे अलग अलग जो होते हैं तो क्रम के बदलने से परिणाम भी भिन्न भिन्न आएगा धर्म का भेद होगा द्रव्य में वहां परिवर्तन होता है कार्य द्रव्यों की दृष्टि से है तो क्रमान्य परिणाम हेतु परिणाम के अन्यत्व में क्रमान्यत्व वहां पर कारण होता है भाष्य एकस्य धर्मिना एकाएव परिणाम पीछे जो कहा था इन्होंने परमार्थ तस्तु एकाएव परिणामा उसको उठाते हुए कोई आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कि एकस्य धर्मिना धर्मी तो एक ही था आपके मत में धर्मी अन्वयी पदार्थ है वो तो एक ही है अनेक नहीं है अनेक तो अव्यव है उसमें अवयवी तो एक ही मानते हो आप तो एक धर्मिणा एकाएव परिणाम और परिणाम भी एक ही है ऐसा दोषे प्रसक्ते दोष के मानने पर कि भाई फिर तो एक ही धर्मी है तो उसमें एक ही परिणाम होना चाहिए भिन्न भिन्न परिणाम नहीं आने चाहिए एक ही परिणाम होना चाहिए बस ऐसा कोई दोष कहे तो दोष के प्रसक्त होने पर उसका उत्तर है क्रमान्यत्व परिणामत्व हेतु भवती सूत्र को उदृत किया है वाक्य को पूरा किया भगवती से क्रम का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्म में हेतु होता है इसको उदाहरण से समझा रहे हैं आगे तद्य जैसे कि चूर्ण पिंडमृत, घटमृत, कपालमृत, घट कपाल इति चक्रम एक क्रम बताया मृत शब्द जगह जोड़ा है मिट्टी इसलिए जोड़ा है कि यदि मिट्टी नहीं जोड़ेंगे तो इन शब्दों को देखते हुए हम वहां पर धर्मी ही समझने लग जाएंगे हम घड़ा बोलेंगे तो धर्मी ही आएगा और जब हम घटमृत बोलेंगे तो घट धर्म हमें प्रतीत होगा और मिट्टी तो धर्मी हमें प्रतीत होगा इसलिए मृत शब्द सबके साथ में जोड़ा है मिट्टी तो पहले चूर्ण मृत्या चूर्ण रूप में मिट्टी थी उसके बाद पिंड रूप में आ गई उसके बाद घट रूप में आ गई फिर टूट गई तो कपाल के रूप में आ गई और फिर टूट गई तो कण के रूप में आ गई ये एक क्रम है इसके अंदर एक अलग अलग चीजें हैं। यो यस्य धर्मस्य से समानंतरोम सतस्य क्रम जो धर्म जिसका क्रम का होता है इसके बाद ये इसके बाद ये वो उसका समान होता है तत्काल बाद वाला होता है पिंड प्रच्छवते घट उपजायते इति परिणाम क्रम पिंड हट जाता है और उसकी जगह घटा उत्पन्न हो जाता है ये धर्म के परिणाम का क्रम है धर्म ही तो बदला है पिंड धर्म से घट धर्म आ गया और लक्षण परिणाम क्रम क्या होता है तो लक्षण परिणाम घट से अनागत भावात वर्तमान भाव क्रम जब पिंड से घट बना तो घट अनागत लक्षण को छोड़ करके वर्तमान लक्षण में आ गया इसका ये क्रम है तो घटस्य अनागत भावात वर्तमान, भावा क्रम वर्तमान भावात, भाव क्रम तथा पिंड वर्तमान भावात अतीत भाव क्रम तो पिंड के जब मैं था पिंड चला गया अब घट बन गया तो पिंड जो वर्तमान लक्षण में था वर्तमान भाव में था वो अतीत में चला गया न अतीत अस्ति अस्तिक्रम यथी अतीत का कोई क्रम नहीं होता है अतीत तो अतीत हो गया बस जो गया जो गया अब जो आएगा वो तो नया ही आएगा वो ही नहीं आएगा न अतीतस्य क्रम न अतीतस्य अस्तित्व क्रम, पीछे वाली बात ही है अकस्मात क्यों उसी कारण को बता रहे पूर्व परतायाम सत्याम समानंतरत्व पूर्व और परता होने पर ही समानंतरता होती है इसको चाहे पूर्व समानंतरता या पश्चात दोनों की भी मान सकते हैं इस संदर्भ में अतीत के बाद में अनागत या तो वर्तमान नहीं आएगा अतीत तो गया जो गया। तो पूर्व परतायाम सत्यायाम समानतरत्व समन, समन तो होता ही तब है जब पूर्व परता होती है सातुनास्ती अतीतस्य अतीत की कोई समानंतरता नहीं है अतीत के बाद क्या होगा जन्म हुआ जन्म के बाद में बच्चा बच्चा बाल्यावस्था हुई युवावस्था हुई वृद्धावस्था हुई और मर गया मरने के बाद में शरीर की दृष्टि से आत्मा की दृष्टि वो तो पुनर्जन्म होगा वो एक नया जन्म आयेगा आप यूं क्रम नहीं कह सकते कि मृत्यु के बाद में वो ही बचपना आ गया फिर से वो नया आएगा और क्रम बस समाप्त हो गया मृत्यु के बाद समाप्त तो। नया क्रम शुरू होगा इसलिए अतीत का समानांतर नहीं होता है तस्मात द्वयोरेव रेव लक्षण क्रम दो ही लक्षणों का क्रम है अनागत से वर्तमान और वर्तमान का अतीत के साथ में दो ही क्रम है तीसरा नहीं है यहाँ पर तथा अवस्था परिणाम क्रमों की घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते अवस्था परिणाम में भी क्रम होता है कि घट का अभिनवस्य अभिनव मतलब बिल्कुल नया नया जो है एकदम नया है उसके प्रांत में प्रांत में मनी बिल्कुल अंत में प्रकर्ष रूप से जो अंत है उसमें पुराणता दृश्यते उसी में पुराणापन दिखाई देता है जब बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो एकदम पुराना दिखाई देता है उसी नए घड़े का साचा क्षण परंपरा अनुपतिता क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिम आपत्त्य थे और ये जो पुरानापन है कैसे आया ये सातु क्षण परंपरा अनुपातिना हर क्षण की परंपरा से एक क्षण दूसरा क्षण तीसरा हर क्षण में धीरे धीरे धीरे धीरे पुरानापन आते हुए ये आया है क्षण परंपरा अनुपतिता अनुपातिता क्रमेण अभिव्यज्यमाना अभिव्यक्त होते हुए धीरे धीरे धीरे अभिव्यक्त होते हुए पराम व्यक्तिम आपत्त्य अंतिम जो बिल्कुल जीर्ण अवस्था है उसको प्रकट कर देता है यहां ये तो बिल्कुल ही पुराना हो गया धीरे धीरे अंतिम प्रकट स्वरूप को पुराणता को प्राप्त हो जाता है धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टो अयम तृतीय परिणाम धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम से भिन्न विशिष्ट ये तीसरा परिणाम है यानी अवस्था परिणाम अवस्था परिणाम इसलिए मानना पड़ा क्योंकि न तो इसको धर्म परिणाम कह सकते न लक्षण परिणाम कह सकते यह अवस्था परिणाम है ठीक अब ये जो सारा का सारा धर्म धर्मी का भेद और ये परिणाम बताए तो उसके बारे में कह रहे हैं क्रम के बारे में भी यह क्रमा धर्म धर्मी भेदे सती प्रतिलब्ध स्वरूपा ये जितने ये क्रम बताए गए जब हम धर्म और धर्मी में भेद मान करके चलेंगे तभी ये उपलब्ध दिखाई देंगे हमारे को इनका कथन इनका प्रकटीकरण इनको समझना व्यवहार करना ये तब है जब धर्मधर्मी में भेद मान करके चल रहे होंगे जब भी कोई इनका क... वर्णन करेगा इसका सीधा मतलब है कि अभी ये धर्म और धर्मी में भेद मान करके चल रहा है धर्म धर्मी में भेद मान के ही कथन कर रहा है धर्म धर्मी में अभेद माना तो इस तरह का कथन बनेगा ही नहीं आगे धर्मोपि धर्मी भवती अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षाया कि ये जो धर्म है ये भी कभी धर्मी हो जाता है धर्म भी धर्मी हो जाता है कैसे अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से यदि कोई दूसरा धर्म आ गया तो पिछला धर्म धर्मी ही कहलाएगा कैसे तो जैसे मिट्टी का एक धर्म घट था घट को हमने धर्म माना था पिंड एक धर्म था मिट्टी का घट एक धर्म था लेकिन घड़े के ये छोटा घड़ा और बड़ा घड़ा ये लाल घड़ा या काला घड़ा ये जब हम दूसरे धर्म ले आएंगे अब घट को देखेंगे तो घट क्या दिखाई देगा धर्म ही दिखाई देगा धर्म नहीं दिखाई देगा उसी बात को ये कह रहे हैं कि धर्म भी यानी घट धर्म भी धर्मी भव हो जाता है किसी स्थिति में सापेक्ष रूप से अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा उसके अपने अन्य धर्मों की अपेक्षा से वो भी धर्मी हो जाता है ऐसी और चीजों के अंदर भी लगा सकते हैं आगे यदा परमार्थ तो धर्मिणी अभेदोपचार जब बिल्कुल अंतिम रूप से परमार्थता तत्वतः तो धर्मी में अभेदोपचार होता है धर्म धर्मी को एक ही मानते हैं जिस समय में बिल्कुल पूरी तरह से तब तद द्वारे न स एवं अभिधीयते धर्मः। तो उसके द्वारा यानी इस अभेदोपचार के द्वारा फिर अगर कोई कथन करना चाहता है तो वहां पर स एव वह धर्मी ही धर्म कहलाता है वहां जब वो भेद करेंगे तो दर्... जो धर्मों का बदलाव आएगा वो धर्मी ही धर्मी बोलते रहेंगे बस उसमें कोई अंतर नहीं आएगा तथा अयम एकत्व क्रम प्रत्यवत है तब एक ही क्रम दिखाई देगा अभी तो जब हम धर्म धर्मी भेद मान करके धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम मान रहे हैं यहां तो भिन्न भिन्न क्रम में दिखाई दे जाएंगे धर्मों का बदलना एक क्रम हो गया लक्षण का बदलना एक क्रम हो गया अवस्था का बदलना भी क्रम हो गया इनमें क्रम है तीनों में तो तीन तीन क्रम हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन यदि कोई कहे हम तो धर्मधर्मी अभेद के रूप में कथन करेंगे तो वह धर्मधर्मी के रूप में ही दिखाई देगा और वहां केवल एक ही क्रम दिखाई देगा तीन क्रम वो कर ही नहीं सकता है एक ही क्रम दिखाई देगा आगे कहा कि चित्त से द्वय धर्म चित्त के दो प्रकार के धर्म होते हैं। बहुत सारे सबके अपने अपने धर्म है चूंकि चित्त योग दर्शन का मुख्य अधिकरण है चित्तवृत्ति निरोध तो चित्त के बारे में कह रहे हैं चित्त के दो धर्म होते हैं दो प्रकार के परिदृष्टाश्चर्य अपरिदृष्टाश्चर्य परिदृष्ट परित दृष्ट देखे गए यानी अनुभव किए गए जिनका हम अनुभव करते हैं ऐसे वो परिदृष्ट और अपरिदृष्ट जिनको हम नहीं देख पाते नहीं जान पाते ये वो भी उसके धर्म होते हैं धर्म तो धर्म है हमें चाहे पता लगे चाहे ना लगे तो परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं इसकी चर्चा आगे देखेंगे प्रणवत सभी को साधा अभिवादन ओम